भय भय अनेकों मैं शरण मरण समय तो तिग भाटी हड़ी सुने महाराज कहियो उठे जाये तुरत भाटी जठे अकुर आल कर पछे रहो कठे बात बिस्टाड़ू फिर वारियो बन सकेते स साधुळ छक भारी औ धणी सुपों शरण मरण शंख धारी औ तो लज मन धरै जे शरण गढ लारी औ ठेल मलौ गजाण तो पोठ ही अरे कई का ठाकर घणी कथि कहि सुन अर्ज कराई अर्जणो तो सही केंद्र प हम बिहारी दास सुपों नहीं राग सिंधु बजी विक्रम पौनो रूडे न कटक जिन सूतणो अण छढियो कडे जठे फाटी कदम शेष माथे जडें ने अब खड़े कर जोध शरण नही सोपियो जेन कुशल रतन खोल भागा खगों ए अकेली छो ऊपर पगों पगण नहीं हारिया परत उभा पगों ने लड़े किताब गयन माथा धजर बागी गजर अड़बड़े आवे गड़े वर माल अपचर कितों ए मग उर्श करती बाती दिली लो दाखियोम रावतो शरण साधार वृद्ध राखियो अब मरण न पावे धनी इम आखियोम जण वे सुबड जीवत रहया सूर छंद साखियो बियो बिजपाल रूठो कवण उबरे धणी पण उबारण साथ दीठो धरे करी जिम भाटियो कुण दूजो करे उबरी असड बातों जगत ऊपर जड़े मुशाहब मानन रबन किया एकण समय भगवान प्रभु राय ईश्वर लाज की बात तो की जो स्रोत बता दियो तो पद लिख जगतरा जगतरा जगतरा पालक जगतरा पालक अचल साथ वररा नररा रूप नमो घुनाथ गुरुरा गुरमी मॉमी तू शरा भर भरतार खड़रा दलन द्विर्दरा मुखण ए पतरा, रखन, पेश, ए पेश में दर्श गया री पय धररा मथन जगतरातरा सांशल नररा रूप नमो रघुनाथ रा रारात वो गंगा गढ़ी तो। गंगा दड़ गजे गुहूढ़ दड़ गाजे तागड़ दी तबल बाजे ऋण तूर रागड़ राम रमण युद्ध रूपे सागर दी समामे सज सूर भागड़ दी भूत जो भैरव आगड़ दी अमर अपचर अप्रागड़ दी प्रबल परचर तो वागड़ दी चया जुलम डागड़ दी डमर घागड़ दी दी हद जागड़ दी रवि हद कागड़ दी दिशां देल्ले दग पाळ अगड़ दी वे आलम है कंपे अरे कागड़ दी कयामत जण कराळ गंगागढ़ दी दुहुणो डळगाजे एकल करणी दी गीत है सणो और पट सणो सणो और सणो रचनाकार खेतसी बारपत शक्ति मुझे। तो वाहनी वड़ा वड़े नवमंड ंगल धर विराज थान दे श्री हाथ थाया तो कव भेजी और आव करवाज जोधपुर पधारो जो सुने बेली आ शेष फण सैली बीर सुत बाजा टामा लाख नव फैलिया बीहलारा दुगरा तनाट हुय गम गम भेण रा तंत्र तन्नाट वाजे नकी बाोल हननाट हुय नाप गैन धर शबद गणनाट गाजे तो तौ दाया जान दर्शन चव किता दधाया देत खाया राव पगमंडा सुराणी अघाया वाव रायाप आया तो दोतापी नाथ चिड़ी आठ तद समूर मापी ओ नकु सोदय अचल में हा श हुक्म आपे गड था थपी ओ राव जो द तो अवध पन समत पन भाग छड़ी गेह बड़ भाग किन्नी आ तोत रे रूप करणी तो ही दद डूबी जी हाज धारिया तुरत दाई धाई माल रे भाघ पा धारिया ने काज आई तो लाख कव जोगणी मती जातार कदम दे सिर माता कृपा पूरबा धाव सुखवताई श्याम भीणती धावि सुराणीआ उठे बाई तो आखीओ जिती धरे होयण थायो लासु भोजन चाकीओ थाळ साथे ताम्रपुत्र ढाकीओ चाकडा थन तळ अतेरण राखियो आप आते दुगडा पड़ बिगडे नहीं हरगिज गेहूं चढ़ा पड़ आवे न रोग चाळो न फैले धडाडड़ लाय महम्मद नगर बड़ा बड़े भवन ही बोल वालों तो गॉट टू मक्का तोलो अरे सिया वर बाण गिन मेर जारो पाकी तुम्हारी बाण रोग वन थया बजर लीक बल अमर ने दिया है वचन आई तब तो सु गणपत रोकियो बावड़ा दिये त्रास देखे आप दीद करी और तो कटक तुरत थारा समर चंद्र साखी ओ भिख पुर राखी तौनियूला तो मार खड़का त्रिहू जग मिटावण भिघण तन तापुरा खपावण पापुरा मूल खोटा अने कौ प्रवाड़ा गिण कुणी आपुरा बिड़द मोटा तो तुम मात मात दैता राक्षस मारणी फल धारणी तो शोक करी इधर सांन इतना मिटावन है सेवक गांव कुन गना थोक करी ईश्वर मने गाड़ों और चाड़ त्रहूं लोक करी इन्हीं संभव संभव वाके चढ़े डोक करी गहै कड़े बिकटे डाढ़ा इड़ा अनब पाले पात आले खपे उपामने कपामने काले बिक्राले केवी ईरी सुकर प्रत्येक पाले किरुमाले जुगे सामने इन्हीं दे पे डा� भाणयू दौतर समय पल भोगणी थोगणी मोतरै समद थागैैर ऋ सुर सुर खोतरै मेत यारोगणी जोगणी ज्योतुर रूप जागे लिया नवलाक थंड सुचारण लारियं खड़ग बारियाँ खड़ा खावैर बिदगा बिघटट पड़े जिण बारिं धाबली धारियाँ तुरत धावह सगत धरणा सुन सांब उठै मुक्त पांगणी नुआ भाणय यांगणी उर्द खीदा घड़ी ऐक मै पौंगी भार तुरत भुगै तो ओयणा गंजणा दाहि गेह उर राह सुराया यमर रि आराधीत का धनिया रखाओ छत्राया तो शाह उग्राहणी नाम आचा सुणै तरीद्र जैम तू दर्द तोड़ै हिरुण कव खेत सी मदत तण मारे तारयोड़े शनिवार को नीम करणी जी के हाथ से लगाई गयी थी राव जोता जी ने अमराजी बारठ को भेजा था वो यहाँ करण जी आई उस वक्त जी की उम्र थी बहोत वर्ष की और यहाँ से मथानिया गई वहाँ एक रही और उनका पत्र था कि आपस में लड़ोगे तो उन्होंने अपनी पावड़ियों के साथ में उसको रख करके ऊपर से बंद करवा दिया आज भी बंद है और उस विषय का ये प्रसिद्ध गीत है हालांकि इसमें छपाई में बोलने में कुछ शुद्धियाँ हैं मेरे पास उसकी शुद्ध प्रति है उसी ज़माने के गोपालदान जी साधु के हाथ की लिखी हुई थी और एक मैं और आपको कहूँगी आज़ादी से पहले नहीं बल्कि आज से सौ वर्ष पहले करण जी को कर्ण जी बोला जाता था और इस मूल ग्रंथ में नहीं है और क्योंकि एक खास बात है कि राजस्थानी में जो न की अण की प्रवृत्ति है उसमें एक विचित्र बात है व्याकरण में संस्कृत य को तो ज बना देते, है। देते हैं संस्कृत ज को बना उल्टा और यशोदा को तो यशोदा बोलेंगे लेकिन तनुज और तनुजा को तनया बोलेंगे पूर्वज को परिया बोलेंगे यह भी बोलेंगे कर करनी सब संस्कृत में वैदिक देवी नाम है अण ये कर्णी करणया कारण तो उससे कर्णिदान जी चूर्ण से चूर्ण ऊर्ण से ऊन संस्कृत ऊर्ण कहते हैं तो करणिधान जी जहाँ जन्म हुआ आज भी वो कर् जी का मंदिर बोला था कर्णा दे कर्नल कर्णि जी सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले तक कि देशनो के कवियों के हाथ के लिए कोई अभी आपके बीकानेर अनुपंस्कृत लाइब्रेरी में गीत थे बिठू वाले को करणि जी का मेरे पास कॉपी उसमें भी नहीं लिखा हुआ तो उसमें करणी चरित्र में भी नहीं था अब लोग सोचते हैं कि करणी अब राजस्थानी शब्द कर्णी सब बोलते हैं तो बोलते हैं बीकानेर में बोलते हैं देशनो वाले लेकिन सौ वर्ष पहले तक जितने पश्चिम नाम है कर्णिधान जी कवरा जी कर सूर्यप्रकाश जगह जगह लिखा पड़े कर नो जगपत कित काज कुर्ब मन जन धोखो ले मुसाह दिलीस सर्ब तो तो ये इसमें ऐतिहासिकता थी इस गीत में अब कहते हैं संस्कृत अब्द से शताब्दी अब्ध पनरोतरे समत पनर एड़ा भाग चडणतरे बेद वर्णि गेह बड भाग किन्या उतर गोतरे कला साजो तेरे रूप करने चौकड़िया अनुप्रास भी है और अमर जी बारठ का लिखा हो खेत जी बार्ठ का लिखा हुआ ईश्वर तो भक्त थे उनकी भक्ति का भी बहुत है लेकिन उनके और भी फुटकर गीत गीत तो बड़ा प्रसिद्ध गीत है और बाले वे के जी जो कवि पाठ करने वाले के नला हम बेना भी सदा। बेन भीयो कोई जोर है ना तुम्हारे जोर पर रहा भवानी मते मनुष्यो अन्य दृथि अण मचाई हाक पाके। मही पर जुदरी हलो चल मंडता राज तू लाज राखे आचरण हमारा देख मत ओढ़ुझे कुबनी मात छोड़े आप रे बिद नंब का ले कर प्रेम शुंग लोडे। बोलनो डोलनो उठनो बेशनो, लड़नो शू गोदो बोलनोलो उठो हमारे नहीं बड़ा मा, मा शारीरिक मानसिक ताप टाड़े सकल राखजे कुशल घर दीह रात पृथ्वी तीढ़ न दूर थी पाड़े सुधारण ईद ते श्या कैद शू राव शेखो तही का नो तो शांप्रत डूबत राजो पड़त अण कूप मा पुकारि तिकण दीच अर्दी दो मुखी पन तुरंत दियो बात न हरंच झूठी राव जेत माल न घेर अरे राखियो तैह पुकारी मात तोने जम हेकण मही हूं रंग जीतो शैन कमरा ऊट कतारिच चौथरो उखड़ियों कंकड़ा बीच रण यादकी थी राय आवे जब दया करी मेख दी भगत कर कुक आवे बोध बाम निज बिचारे उत होते ध्यान रख चंडिका लोवड़ी धारणी हाथ लंबा आवड़ा बिरोवड़ा हिंगड़ा आप हो देव चालका आब देवी ला ला ला राज ला, नाग ला, शिदा दी, राज नाग देवेश शर्णला चर, राजला लहे कुण पार लह कुी ओगणा माफ कर को, रात दिन लोहड़ी ना राय देश नौकरी सदा तो है अंग्रेजों की नीति का शंकरदान जी सामोर का कहा हुआ बडी बाणी नलो ओ बुरो नापय कुलखणा देश हित काज किशा कििशा दुखियारी लूट हूँ नहै धापै बिणजरों नाव ले आया बन बापड़ा ताफड़ा तोड़िया राजतानी मोको पा मुगलारो मान जन मारियो पोखो थाण कयां समझकानी धोल दिन देख ताँ नबा धपाई संताई बेगमा अवध शाही खोड़ला फौज हिंदवाण रि खपाई सफाई नाखोमत शर्म शाही धरा हिंदवाण रि धाबया धकैशू प्रगटमय लड़िया ही पार पड़शि संगट में एक हुई भेद मेटो सकल लोक जद जोश हूँ जबर लड़सि मिल मुसलमान रजपूत ओ मरेठा जाठ सिक पंत छंड जबर जुड़शि दौड़शि देशसरा दबियोड़ा दाकल कर मुल्करा मीठा ठग तुर्त मुड़सि भरोसो छंड हिंदवाण रो भरोसो छंड फिरंगान रो भ्रम्योड़ा निर्खषि नफो नुक्सान नक्की नवो नित धान किपजायशि तुपायशि फतेह हिंदवाण पक्की बड़ी बाणीजा नीत हित देश जाण बुरी वो एक संघर्ष में ना साथ दियो लोड सर का खुमान सिंह हाथ को जांगड़ो गीत है इस कैटेगरी में ही आवय सीकर धनी फिरंगी साथ है फिरंगी अंग्रेज ने सीकर धनी फिरंगी साथ बिच साज बिकाणु अमल आय लोड सरलूम्यो शामल हु सरणों देख सालड़िया शेखा आयर छुपिया ओढ़ बीदो राव सरमरों बीटो खूमू दड़ हूँ खोड़ फौजा फाटक फिरावा पलटन फौजा पूरी लाखा दणा लोड सर में हाका करे हिजूरी कांकड़ कोट अभी अबीढो कमधज सिर बहरियां रह साजय सेजांही पकड़ायां सेखो लार दूनपुर लाजे कांकड़ कोट अबीढो कमधज सावत अरिया सालय खेत इतो बिना खूम जी झोंकायत तो कुण आखिर रजवट आज इशो को बड शरणाई बाजे गहवरी ओ जिसडो ओ गणपति रिधु लोड सर राज तरीकाओं में एक अपना एक मलशिश का ठाकर है कानून सिंह जी अंग्रेजा के खिलाफ दरिया साथ दिया तांतिया टोपे अलीम तो बांधेगी तपो तेज तकरार अंग्रेज ऊँटा तनू लपट कर लगाई मिनख नान्हा दुबड़ा दया कर बड़ा दत दीजिए कीजिए साँसणा मदद कान्हा समेरा उकलाया फिरे अकबक सरब गर्भ गोरा तणुँ कवन गाल मन मरदा तनु टूट मुल्क में खलकरा मोलिया माल खाव मन जमी मर्दी कर्ज में कर <coughs> तो दोबारा पढ़ो है न? अंग्रेज ऊणु लपट कर लगाई मिनख नाना दुबला मदद कान्हा समेरा उकड़ाया फिर अकबक सर्भ गर्भ गोरा तणु कव मन गर्भ गोरा तणु कव और ज्यादा भेदण मने कटे-कटे इनमें जकी लास्ट मंथ अंतरेमन जकी बड़ो और छोटी जकी मात्रा आवे उनमें कटे-कटे एक में छोटी और मात्रा जो आप बताई हो के मिश्रित भी कई बार गीत इन गीत रे मन हालांकि यो गीत शुद्ध साणो रो है इन गीत रो न है गीत नशीयत्र पंजि गार्डन रो कड़ो पुराण गीत है और मैं आप हम अर्ज कर रयो सुखदायक नीत सुणो नर सारा धर्म सीख बाखों उर धार बार बार चित मिचारो सारा कर्ज सुधार प्रथम सीख उठो पर भात निर्मल चित लीजे हरि नाम नेम धरम दान कर कीजे पछे ग्रह काम धनी हूंत दिल खोट न धारो वाद न कीजे बसवो बास पर घर कदे न दुख प्रकाशो वैरी मत कीजो विश्वास दिलरो भेद त्रिया न दीजे सिंजा पंथ करो करो पुत्र सदा गुरु पासे माथे चाड ने मत आखो राजा राजो रंग पर त्रिया ढिग पावन रोपो शुद्ध जाण बिन न करो संग काया राख तपस्या कीजो दान समझ घर सारू दे चोर जार सुगल सुगुलखे नो संग पाणी बिना मत पीजो करें पाव चोरी वाली वशत न न चाहो मिलो भाव बुझाजे दीपक थोगर पाव अंधेर रूठा भले मनायर राखो फाटा कपड़ा सीवो फेर अमलो नीजे होडो इधक सीख दयनता वयन सुनो पाड़ो शीसू नेम मत पाड़ो गर्थ परायो नह गिणो दोये लड़न एकलो मत देखो जुपो मती मोटरी जोड़ धनी रो बुरो नह कीजे धोखे छोहरसू हासि भल चोड़ गाम चलन सुगुन गिनीजे बिन गिणे मत लीजो ब्याज गुण करता अवगुण मत गिणज नह चेहराक रो नाज दुश्मन नी दुश्मन मत दाखो ऋष हुए तो मन में राख गोप बात चौड़े मत गावो, खत लिखे मत बिना कोई साख। लाजन कीजे धनी संग मेड गहो। मन मिलिया कीजे मित्र आई कदे न मुख सू झूठ कहो अपनी मेड़ राखो इक तारी बाल सजन मत बिसार वासे चलता वसता संभाए बैठ सभा बिच हास निवार रात सूत जाग तो रही जे पंथ टले जित लीजो पूछ न सुई जे अंग नागो मोटा सनमुख मोड़ न मूच मोटा हूं विवाद न मंडो चुच नई न दिए तूकार माई तोरी आण मत लोपो चलो ही अपनी कुल चाल झगड़े साख झूठी मत देवो मत लड़ो पड़ोसी सू मूड़ आप बदाई न कीजे आपे आप में अप्रियो अनुकूल रखे मत लेनो, बड़ो रोग नर दीजे उधारो लखन लहे जद अशे लोग बिन्न पारख जोहरी मत बनजो वस्ती चेहन कीजे वास कद्रप बिना विवाह न करजो पापी रे मत रेजो पास दीर्घ बात पहल मत दाखो बैठ सभा बिच चुभणो बोल जिण सुन नह दीजे आपण खुले तेन सु अंतर खोल कान्ना सुणी माने नह कोई परथक देखी लहे पताय दोख वात करें देखी छिद्र पराया लहे छिपाय सारी खौसु कीजे सगपण प्रगट कुश्ती बैर प्रीत छड़बड़ बिना बेरी मत छेड़ो चित में राग शाल जो चीत धीरज वचन राखो उण कदे न कड़वो वह कहो उठ हाँ मत हालो खीज उठ गम खाये रहो मोटी सीख मनो काम क्रोध लोभ निकास राम नाम निश दिह रटी जे पापी रे मत रेजो पास। और जी सुन। कहे मानवी देव शकल। जान जान सके गोपाल जी को उदरे संत कर उजली। कर तेरे सरे तिरे भीड़ गाड़ी पड़ी ररो मुख भाखियो लाचवर दहा सुण चक्र लीधो त्याग पंखराव गज हेत कर तारियो क्रोध कर ग्राह ने पार की धो दूध दातार जगदीशरी भलाई वेद गावे भलाई दूध पाय पाये पाई भाग जागे कहे किसी बांत सु दमोदर माय चित दीदा रुक्मणी तो पति वर्त सु उधरी और कुबड़ी आदि की धो सबल इछ्रद हुए प्रभुरी बात सुन वडा अवतार जिन की दवादी जोन की दई जिन मुगत पाई जनक ले गयो खोश जिन मोक लादी कहे ब्रह्मदास जगदीश महाराजरी गत अगत शेष महेश गावे जिके पद न्याय पावे परम परम पद खिजा व जि को है, है और हमने एक किताब प्रकाशित की है अभी चूरू मंडल के यशस्वी उसमें ये शुद्ध गीत दिया हुआ है आपका जैसे मतलब कहीं से सुनकर लिखा हुआ है तो पूरा पूरा सोशिक, सीख का गीत है ये सोशिक्षाप्रद बातें हैं लोक नीति की सो सीख गीत नाम है और अब ये जो पहले सुनाया था ना वो दोबारा सुना रहा हूँ और एक और दूसरा गीत भी है इसमें वो टिडी का है टीडी टीडी अब तो जैसे नए बच्चे जानते ही नहीं है बाकी पहले बड़ा भारी फसल सात प्रकार की इतियाँ थी उनमें से एक टीडी भी अकाल में ही मानी जाती थी तो ये दो संकरदान जी गीत हैं एक तो ये तांते टोपे तो वाले संदर्भ में जिन्होंने मदद दी उनकी तो मतलब प्रशंसा की उन्होंने और जिन्होंने मदद नहीं दी उन सब पर विश्व काव्य गए हैं उन्होंने उन सब की निंदा की है यहाँ बीकानेर का महाराजा था सरदार सिंह तो अंग्रेजों के साथ था तो उस सरदार सिंह को भी उन्होंने कहा देख मरे हित देश पेक्ष रजपूत सिरदारा तो न सदा कैसी जगत कपूत खास बांधवा खीज शैण गोरिया गिन सचा तुम बाब एड़ा बीज फोग फोग फल भोग सी और फिर भी वो मानना नहीं तो जैसे उसके सलाहकार थे खुद थे उन सब के बारे में कहा है डफ राजा डफ मुशदी डफ ही देश दीवान, डफ डफ बेड़ा हुआ जो बाजो डफ बीकान, और भाई डफ कुछ हवालो दिया है के लूलो कुलो गोलड़ियों हिरयान ऐ चार डेड़ा होना बाजो डफ, डफ बी इ तरीकों अठह मतलब मदद के लिए तानते टोपे लक्ष्मण के किले में गिर गयो तो मदद के वास्ते में कनवारी का ठाकरा शगत सिंह नाम तो वाह मदद के बदले में मदद देनी तो दूर रही बत्तमीजी को व्यवहार करो बोले ओह लोग मदद को तो तो यही सारे संदर्भ में घटना नहीं मैं कहें कविता में बांधी है डर पे भोली डावड़ी सणी समझे सो देखो सगत ओ दियो मदद बदल मोह और फिर भी एक बात तो सिर को या मंगल चौकड़ी मनमतियो के तेरे तेरे जैसे और कौन कौन से लोग हैं तो तो सिर को शक्तिया मंगल चौकड़ी मन चौकड़ी का ठाकुर था मंगल सिंह 40-40 वर्ष की बेटियाँ हो गई बाकी शादी नहीं की मैं किसको जवाई को तो, तो सिर को शक्तिया मंगल चौकड़ी मनमतियो तो सिर को शक्तिया प्रेम लड़ी सोपतियों लड़ी का प्रेम सिंह था तुसी कोई सदर ही नहीं दे यहाँ कुछ यहाँ बरलियो हां कुछ यहां बरले यहाँ कुछ लेडी सोपतियों तो सिर को शक्तिया डूंगे माश ढीठो तो सिर को शक्तिया कोई निलो न फिटो इस ढंग से फटकार खेत खेतड़ी, खेतड़ी मिला दू भेड़ी रेतड़ी आका उन उड़ा जूं हु नौ के बारे में कहा नौ लग थारो पायो नहीं तो लगे थारे ऊपरों करूँ आदमी सौ लगे खंडेला के बारे में कहा है खंडेलो रंडेलो बणु दिखाओ फुटल जसलमेर के बारे में कहा जसअलमेर ज्यान मजार हिंदुस्तान तणी हंगणी तो ये मतलब सारे के सारे जो राजा हैं ये अंग्रेजों के साथ इसलिए उनकी भयंकर रूप से उन्होंने निंदा की है तो उन्हीं का ये गीत है जिन्होंने साथ दिया उनमें एक हमारे पास ये मर्सी सर वहाँ का कान सिंह संघर्ष करते उस, उसी को संबोधित करके कहा हुआ गीत है क तपो तेज तकरार अंग्रेज ऊँटा तणी लपट कर लगाई मिनख नानहा दुबड़ाँ दया कर बड़ा दद दीजिये कीजिए सासणा मदद कान्हा समय उकड़ा या फिरे अकबर सरब गर्भ गोरा तणु कवन गाले बीदला आज बन कोम हित बरु नाहरु भोम खित्र बाट नहले जमे ना हमें रजवाड़ी आ यकुर्ब तज बण्या शह कोम दोखी रीतड़ी आज रजवट तणि राखर आखर भगतरी बेड़ ओखि मन मरदाँ तणु टूट रो मुल्क में खलकरा मोलिया माल खावै मर्दड़ा आज कर मन जमी मरदमी जर जमी जुगा लगे नाह तकरार अंग्रेज ऊँ ठांतो तो तुम संघर्ष में साथ देने वालों एक देखो आप टीडी का संकट सदा से ही रहा है अपने तो टीडी टी डी पर एक गीत है कैटेगरी मावे आवे आज का के खाया मोट बा बदती खाई बेल माई ने अब मही कुदरत हंदा खेल जके जकेदल साबड़ा सालुड़िया शींदरा इंदरी घटाजूँ लोर आवे पंख्याणी परा हूं दे चली पलेटो चढ़ंती गजब अश्मान छावे जड़े जूं पतंगा पड़े भुय ऊप पर माह दस देश रै ना मावै लालड़ी लाल रंग भरब्बा रोश मय जोगणी जोश में जोर खावे कस कमर हूं पह इम काटकी झाटकी डाढ़ ना पढ़ झूठी पलोही कर उडै ना पापणी तार लग, पवन संग बहत तूठी गोड़ कर घुमर में बह इम गाजती अद भरा अमर में हुए आगी बिरज लाल री बाजरी बाँसरी लपट कर बादला बैतलागी मेटिया सुहण किर शाण रह मन्ना राम बोतणी कोड कर दिया मोड़ा घिरौड़ा देवती आय दो घड़ी में धान रा खेत कर दिया धोड़ा पेट भर किता रो पेट निजो निर्धार हुए नैन भर नीर नाखने रात दिन भाग रो रोज रो जके दल साबल सालोलिया दस तो टिडी के पर्यायवाची शब्द हैं इन रंग को मतलब ये अपने रंग इस प्रकार की विविधता लिए जो विषय हो ना उनकी थोड़ी कविता तो, तो और भी है ठीक सा पढ़ने तो की जो गीतों पे जो पढ़ने की जो शैली है उसमें तो जैसे ने पढ़ा एक पंक्ति के बाद विश्राम लिया ये है एक होता है दे एक पंक्ति के बाद डेढ़ पंक्ति के बाद फिर विश्राम अग फिर डेढ़ डेढ़ एक होता है दो पंक्ति पढ़ के फिर अगली डेढ़ ये तो अलग अलग है इलाका में तो एक छंद एक छंद को एक छंद को अलग पढ़ने के अभी भेद क्यों हुए इसके भीते दो कारण है लय दोस्तों हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं था तो बुजुर्ग आदमी जो सहज रूप से पढ़ सकते थे उन्होंने तो उस तरीके को अपनाया जैसे उस नीति के जो गीत है डिंगल में इतने अधिक हैं मरू भारती में कोई नीति का विशेषांग निकला था तो मुझसे उन्होंने मुझे, उन मुझे विषय दिया था डिंगल गीतों में नीति मैंने लिखा है ये गीत उसमें शुद्ध रूप में है और, और भी बहुत से इसी प्रकार के निशान या नीति के अनाप शनाप है छप्पे भी है राजस्थान का नीति का कर है ही तो एक अपलत्सव गीत अलग है ये तो गुण है मनुष्य के लिए खूब तो जबरदस्त नशों के खिलाफ भी है और गीत गीत भी है और छप्पे भी इस प्रकाश के जो विषय वैविध्य के हिसाब से तो अगली बार कभी कोई आप कार्यक्रम रखे तो पहले विषय दें कि विषय की विविधता ताकि मालूम पड़ जाए गलत मिट जाए दुर्व्यसनों दुर के खिलाफ भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ प्रकृति चित्रण गरीब अमीर के साथ में जिस प्रकार की समाज व्यवस्थाएं हैं एक मामूली आदमी जैसे आप ये प्रसंग आया था कि खेत सिंह नाम था रूपा रात को आकर उसको ठहरा रोटी खाई सुबह कागते जाओ साहब तुम मरेंगे तो हमारे कर्म की बात उन्होंने क्या था मैंने आपका अन्न खाया तो मैं छोड़ के आपको नहीं जाऊंगा आपका अन, मैंने नमक खाया तो चाहे आप उसको आज के ज़माने में बेवकूफ़ कहेंगे जान क्यों खोई कौन एहसान लेकिन एक रिवाज था जिसके घर का लून खाया लून आराम ही नहीं होना चाहिए नमक रामी मरे कफन न पाएंगे लेकिन एक और बात इतिहास की जो ऐतिहासिक प्रसंग है सीधा संदर्भ नहीं है अनिति की बात है जो फौज भेजी थी उस वाले प्रसंग में तो उनके छोटे भाई ठाकुर के रियल ब्रदर वो पांच दस पहले शादी करके आए थे तो महाराजा को कहलाए कसूर तो मैंने किया है इनको तो आप जाने दो मेरा भाई अभी शादी करके आया कंखन ढोलडे बंधे हुए उन्होंने मानी नहीं और वही मारा गया तो वो अन्याय था अगर वो न, केवल भीम सिंह जी के साथ देने से ऐसा गीत नहीं बनता है भीम सिंह जी वाले बात लेकिन मान सिंह जी के को गलतफहमी हो गई थी मेरे अपोजिशन ग्रुप में है और वो गलतफहमी के कारण जयत सिंह जी ठाकुर थे वे किए तो उन्होंने कहा कि हमारे सुगाड़ी माता के यहाँ नवरात्रि में बकरा होता है पीढ़ियों से हम तो खाजरू करेंगे और महाराजा बजय सिंह मान सिंह दादा थे उन्होंने गुलाब राय के प्रभाव से कहीं कोई जीव हत्या बंद सख्त सख्तर तो तो देवी सिंह गलत फेमी थी भोले में बुला करके महाराज हमारे गुरु महाराज मर गया जो उदय तलवार रख कर धोखे तो से मरवा दिया तो ब्रह्मदास कृष्ण ऐसा ओड बात है उपलम्ब के गीत है सिंह सिंह सांकड़ो गाल रोक हो बाघनों सौकड़ों घातुलोकड़ो न हो तो बिजा आकालणो हो तो दिल्ली ऊपर आठाल तो ये अलग बात है कवियों की जो नैतिक दृष्टि रही है बड़ी निष्पक्ष रही है कभी ये ख्याल नहीं किया जिसको वालम दे रहे वो मालिक है देश का वो चाहे तो हमें कुछ दे सकता है जिसकी प्रश्न अगर तो मर गया और सत्ता का विरोधी होकर मर गया धरबा का दुश्मन हो के मराए जोर जी चंपा तो डाकू थे डाकू होकर के धोखे में मारे गए ग्रंथ बनाए मरने के बाद स्टेट का राजा खिलाफ इनाम देने के कि आशा रखने वाला आदमी मर चुका धोखे से और एक दो गीत नहीं जोर जी छंपावली जमात पद्मजी आडा ने बनाई शिवदान जी साधु मृर्गेश उन्होंने जोर जी की जमाल बनाई सरवड़ी के बोग साथ गंगाराम जिन्होंने चम्बालिस का गीत बनाया और अलग मन और कवित्व तो अलग है तो धोखे से मारा गया बहादुर आदमी था जिस चुनौती के साथ वो डखेत बना था एक बात के ऊपर लंबी कहानी तो एक कैरेक्टर है मनुष्य की आन होनी चाहिए जिंदगी में जीवन कितना ही बड़ी बात नहीं जियो तो ऐसे जियो को हमेशा छवि पसंद आई इसलिए छोटे-छोटे ऐसे गीत मिलते हैं जिनका पता नहीं कौन थे तो अब तो ये पढ़ने के तरीका ये, ये जो किसका जैसे जो को, कोई भी उदाहरण तो चमू फौज को कहते हैं चमो मेल गज चढ़े चमर केसर खिड़िया का कालंक शैली बहुत बढ़िया लिखते थे चमो मेल गज बजे साहा चढ़ चमर तेग धर जोध हर जबर ताले त्रम्बाटों गजर दे फजर मोसर वो तरक धर अतर घर अंबर आल लोर वर इंद्र जमा लंगर वीर वीर वीर जर जोर जोर वर इंद्री जोर वर जोर वर जोर वर जो तो अब इसमें दो तो तरह से एक तो सजे अवचाहरा प्रबल घमसाण सजे राव भक्सनंद महपति ये, तो ये स्टाइल है एक सुविधा से बुजुर्ग आदमी तो नहीं पड़े तो जैसे कोई भी जब कहा गीत देह धरिया धर विराजे हथों थाया उठे कव भेजियव करवाधारो जो जोग माया बीणती सुणे अर्थ जुपाये वैलिया उण सैलिया जद न सारा टहली आर शत भाज टम खौलख नब फैलिया बूह लारा गु गौ तना गण नाट तो हुय गमा गम णण रा तंत्रण नाट बज नकी बाोल हण न आट हो तो गयण र्श बद्ध गण आट गाजे चिंता मण लदाया जण दर्शन चह ए ख खिता दध आया दैत खाया राव पग मंडा कर बदाया सुरणी अदाया भावरा आप आया तापियो नाथ चिड़ी आप बेठौड़ तद हो सूह रथम मापी हो न को सोधे अचल हुकम तद आपी हो जदे गड था थापी हो राव तो ये बुजुर्ग आदमियों के लिए सुविधाजनक था और कुछ लोग सपंखरों को भी इस रूप में पढ़ते हैं जो जो बड़ी लाइन है शास्त्र का जैसे कड़ी बाजता पीठ पे नागा उ घड़ी के दाग काल घड़ी देते पैंडा गेद छात्र अड़ी आस माना छाओ उपड़ी बाजंदा जुम आ जाओ उमे दिखोड़ी डा फोड़ी झाट मोड़ तो कमठा कंद भी तो बाट जोड़ तो जंगा भोम तोड़ तो मतंगा। रोड़ तो बजरंगी मोड़ चित बंधु तो उसमें वो एक लय सल और सामान्यतया ये बुजुर्ग आदमी इस तरह से नहीं बढ़ सकते वो इसको यूँ लाइक कर दे कड़ी बाजता बर्मा पीठ पागा उड़ी केत उधड़ी मा गाली देस मेद छड़ा त्रभा अड़ी आस मान छाओ और उपड़ी वाज न भागव आयो गे कौड़ी डा फणी झाट मोड़ तो कमठा कंद पबे राट सिंद बोम तो पाठ थम्ब जंगा बोम बाट तो रातंग थाट जो तोड़ता मातंग घाट रोड़ तौ त्रंबाठ रो बजरंगी माड़ चितोड़ नाथुरो बंदू हुए तो, दो तो तीन तरह की जो शैली है उसमें एक तो अवस्था के हिसाब से सुविधाजनक शैली बनाई गई और एक क्षेत्रीय प्रभाव कुछ जगह जालोरी में बाड़मेर में एक अलग शैली है हमारे तो यहाँ एक पहले पुरानी मान्यता थी कि गीतों की पढ़नी तो जालोरी की छंदों की पढ़नी जैसलमेर की और कवित उगुणे मनर कवित सवीय कवित्व तो इनके ये क्षेत्र थे प्रॉपर उच्चारण के जालोर में क्या जैसे ना वो यो थोड़ा यूँ लेखे में पढ़ते थे महाराजा मान सिंह जिन्होंने वो कह रहे थे जैसे गीत तो भी कोई भी है जो कहते ना यू अच्छा गुण कहण जारी बाण पण आछी ये बुद्ध में नको रखे घना खे सुहावे राजी डे राजा बिच सोहे कव राज राजी शरब सबान राखे मोती पिता चारण जो मूज चारण पिता गणपति मान नृप भवन गोतो पुत्र न कठासू रिजक देवे पिता पिता रा पिता न कहे पोतो बाप राापस झगड़ता भोल ता कोई मत जाने जो मुझे कालो नंद गुमदेश रा अर्ज सुन जरपत वो ब्याज रिपि आव बिचे वे भालो पात जग माल नृप मान रो पोत रो, जो पात न, मान महाराज सू मान मा, न, मान महात्मा जगह माल मान रो पोतरो मन महाराज वो मोटो ता रे नही गड कोट जो तिलक जुड़ तात रहा तातसों मिटे तो बीण तो, ती सुी थे अबे रे, पेट आयो, दान, रे, रे, पायो? <laughs> अब दुझा बिजा आप पेट कान गज गिख दूथियां ध्रीजे पर पोतरे मान रे किसों पे झाड़ो स्टाइल है व्याख्यात तो, उनका बतला नहीं राम पातल आयो था। ये से की तो तो ऐसी हो गई गांव में बोलते हैं तो तो है। तो प्रणाली आज जीवित है ही नहीं लेकिन जो है ठीक है कह, कहीं अशुद्ध है कहीं तो पाठ शुद्ध नहीं है किसी की गला ठीक नहीं है जैसा सुना वैसा कह दिया अशुद्ध है तो मात्राओं का ज्ञान नहीं है बाकी हम बाल की खाल एक मात्रा का फर्क नहीं होता तो बराबर एक ट्रेडिशन थी लोग उसमें गलती निकालते यहाँ की पटे भाद्रेज बिश्न जी से किसने कहा आप छंद पट दो मूड नहीं था तो बोर्दान जी पाकिस्तान से आयोजित था उन्होंने जानबूझ के यूँ थोड़ा टी लेटेंग से पटना चौके बूरदान यहाँ की पटे तो मान यहाँ से यहाँ पटेड़ ऊपर तप कर छो मान तपे धोंसी बीकान किशन नगर धोंसी धोंसी जय पुरतणी धाराजर पाकर रूप नगर सी कर्जा पसर पते पर ऊँच पर आरक्षणाओं का चावड़ा वगैरह राजा अर्न के तांग थपे उत्पय इड़ पर नर्द्ध जोध पर ऊपर तपकरुष त्र धर्मान तपेजी तपकरुष जगमाल मोतिशर्रा उदियापुर नाथ हाथ जोड़े अत कुण भाराथ करे कर नाथ शेरो हि नाथ भजंग तत धर पत मूछ छाथ धर राजा रण जीत पाथ भारथ रो जीह पर धर नाथ जपै इोधपर ऊपर तप कर सत्र धर मान तप है काठे जवान पड़े नी झील की लपड़, लपड़ करे तो वाका तो टोकते थे बुजुर्ग कह दिए न तो कोई टोकने वाले कोई हिम्मत नहीं करता कोई संकोच नहीं कहता किसी को ध्यान नहीं है लेकिन अब आप आपने वापिस शुरू की तो हम भी तलाश करेंगे इसको ठीक ठाक करके घर में बिखरे हुए सामान को सजाने के लिए इसलिए इस कार्यक्रम में तो मैं प्रारंभ मानता हूँ कि लुप्त तो होती परंपरा को जैसे कल नाटक साधन भरमाया था एक पुनर्जीवित करने का प्रयास है और केंद्रीय साहित्य अकादमी बहुत समृद्ध संस्था है जानते तक हमारी जानकारी है हमारा कुछ संबंध उससे इसको भी नहीं साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए अगर राजस्थानी अकेडमी का इतना बजट है हिंदी अकेडमी राजस्थान में इतना बजट है तो आपका तो होना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है एक दरोहरे जो नष्ट हो रही है उसको बचाने में आप जैसे विद्वान इस प्रदेश के सपूत स्वयं उस परिवेश में पले बड़े हुए तो आप इसको प्राथमिकता के तौर पर सालाना मैंने एक बार धारू सिंह जी मुख्यमंत्री एक कागज लिखा था लेकिन मैंने डाक में डाला नहीं मेरे हृदय माना नहीं मैं कुछ नहीं करेंगे और वाकई करते भी कुछ नहीं मैं जिंदगी में कभी उन्हें मिला नहीं जीवन में भी जय वैसे तक सबसे मिला हूँ उनसे नहीं मिला हूँ अब की बात उपालम देने गया तो अकेले में बात हुई नहीं लेकिन मेरे मन में दर्द था कि सालाना एक एकेडमी या सरकार ऐसा हो जिसमें डिंगल परंपरा के लोगों की रचनाएँ ही एकेडमी छापे डिंगल पाठ की पुरस्कार डिंगल शैली की रचना पर ही दिया जाए भले पाँच पाँच हज़ार का तो लोग नया लिखे तो सही आप छापने वाला कोई नहीं छापे तो उसकी कदर नहीं खर्चा लगा दो तो और बकवास किताबों का हर साल ग्यारह हज़ार काम देना पड़ेगा डिंगल जीत जिंदा तभी रहेगी थोड़ा आप अब घर का खर्चा लगा शादी में लोग नहीं जा सकते गरीबी हालत में तो डिंगल साहित्यकारों में क्या सुविधा क्या है अब जिस तरह से रखोग झोंपड़े में बैठेंगे नीचे सो जाएंगे लू की रोटी खाने को तैयार है इस रूप में भी बुलाने वाला कोई नहीं है तो इस बात को आप रखो और जो लोग एयर कंडीशन में आते हैं वो क्या भाषण क्या देते उनकी कविता है कहना नहीं चाहता मडे पुरुष मोकली जन खारी लागे खास भाषण ज्यो आखिर भणे रुचे न सुनिया रंश नित कविता रे नाम सुनख अड़थड़े मंच कह बिहेरावे हर कड़ी बिना मतलब बेबार में रिपीटेशन और तंत कुछ नहीं जो समझ में नहीं आग गहरी बात कह बिहेरावे हर कवी बिना मापरा बैण सुनो किणी रहे तो सिर दर्द या नींद नींद किणी रहे नैण गजब बनी कवि गोष्ठी उमड़ी भीड़ अपार खुद कविता पढ़ खिसक गया सगड़ा कवि सिरदार खुद अपनी कविता सुना तब बैठेंगे अपने बारी खिसक जाएंगे दूसरे कविता सुनेंगे नहीं दूसरे सीख सीखने दूर रही नहीं जबरदस्त सीखनी पड़ती है मन लिखा हो वो आदमी लिखने वाले मर गए जिनकी थी लेकिन कविता में आकर्षण होता है चाहे वो निंदा का भी कहना हो और अभी तक हस्तलिखित तो इतना खजाना पड़ा है पढ़ने वाले तो कम है समझने वाले और भी कम है लेकिन अगर उसके सही ढंग से कोई संस्था आगे आए साधन संबंध संस्थाएं जो भी है आचार्य तुलसी के नाम से तो बहुत विद्वान आदमी बड़े सुयोग्य संस्कारशील व्यक्ति है किरण जी से आशा करता हूँ आप स्वयं विद्वान इतने बड़े तो मेरा व्यक्तिगत अश्लील संग्रह विजयदान जी को वहाँ रूपायणी संस्थान में ग्रंथ पढ़े ना तो इनके पास कैटलॉग है अभी तक कौन सी चीज़ें हैं सीताराम जी घर में कौन सी किताबें आज उनके पास कोई घर में कैटलॉग अवेलेबल नहीं है कैलाश के पास मेरे घर में कितना ग्रंथ है मेरा मैं कैटलॉग बना नहीं सका हूँ चारों तीन चार फैमिली ऐसी जिनके कोठे भरे हुए हैं ग्रंथों से न तो दिखाते हैं न पढ़ सकते हैं गिने आदमी उस भाषा शैली अनपढ़ आदमी किस प्रकार शास्त्र के नियमों से उसके लिपिबद्ध करा के शुद्ध रूप में और उनको प्रकाश में लाया जाए तो कोई पक्ष साहित्य का नहीं